नमस्कार मित्रों ये TCP Right to Recall के संबंध में क्वेश्चन आया है कि जो पब्लिक वेबसाइट है जिसपे लोग यस्नो रजिस्टर कराते हैं या अप्रोवल फाइलिंग करते हैं या एफिडेविट फाइल करते हैं वो हैक ना हो जाए उसका आ, क्या प्रोविजन है तो इस तरह से इतना हैकिंग आसान होता तो तो दुनिया में सारे बैंक कॉलेप्स हो पर वो hacking काम करने के तरीके क्या है कि जो periodic backup read only media, write once, write once media पे ले, जैसे DVD है या periodic backup उसका हर आधे आधे घंटे पे या हर घंटे पे, तो उस DVD को कोई virus वगेरा hack change नहीं कर सकता क्योंकि वो write once media है, एक बार backup लिया अब वो change नहीं हो सकता। もしこのようなハグを見ると、それが一つのアフィディティなのアフィディティーのアフィディティーのアフィディーのアフィディティーのアフィディティーのアフィディティーのアフィディティーのアフィディティティーのアフィディティのアフィディーのアフィディティティーのアフィディティーのアフィディティティティーのアフィディティティティーのアフィディティティティーのアフィディティティティーのアフィディティティティティ ディヴィディヴィティペチェリーグアイアンステムウスコディヴィディセリーグアイアンステムウスコテンプルカナポシブルネエトギウディペコビビヴィヴィィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィティペコビヴィティペ content チェリーグア、ah oh、d アンスティペチェリーグアイアンスティペチリーグアイアンスティペチェリーグアイアンステ a ペチェリーグアイアンスティヴィヴィヴィヴィヴィッ ピチレ、エグド、キンテカ、ティン、キンテカ、ディアップ、エグディンカ、ディタカラプロガウス、ペレカジョ、ディタイ。オー、アンカラフォーメ、ディビディセ、リトゥーセ、ジャセイ、チェンジオタイ、パタケセレゲガ MD5Hash エゴ、バダルジャギ。MD5Hash ペア、ゴグルカナ、MD5Hash ケオタキ、エクファイレ、バンド、 एफिडेविट स्कैन करके एक फाइल रखी गई है या तो जितने भी यसनो आए हैं वो यसनो की एक टेक्स्ट फाइल है वो टेक्स्ट फाइल का एक एमडी फाइ हैश किया है तो उसमें एक बाइट भी यदि चेंज होती है फाइल में तो एमडी फाइ हैश वो तुरंत बदल जाएगा यानी वायरस ने यदि वो फाइल चेंज कर दी तो, तो न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 हरेक लेवल पे मैन्युअल इंटरवेंशन है, तो इस पे इतने करोड़ यस आते हैं, तो उसके बाद पार्लियामेंट के मतलब पीएम को गैजेट में चापना है, तो पीएम में ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, तो हरेक लेवल पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो ह्यूमन है, वो कॉन्शियसली देखेगा कि ये कि डेटा क्या रीजनेबल है, reasonable Manual judgment से यह आ जाएगा कि यह data possibly hacked data है तो उस पे manual action, action होगा और उस particular data को cancel किया जा सकता है तो इस तरह से ज्यादा कुछ hacker से डरने की जरूरत नहीं है यदि system में यह रख दिया जाए कि रोज या हर 6 गंटे बाद इसका DVD पे backup लिया जाएगा धन्यवाद